भाण्डुक्योपनिषद शकर भाष्य युंजेत प्रणवे चेत प्रणव ब्रह्म निर्भय प्रणवे नित्य युक्तस्य न भते क्वीन चित्त को ओंकार में समाहित करे ओंकार निर्भय ब्रह्मपद है ओंकार में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता युंजित समध्यादा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे चेतो मनः यस्मा प्रणयो ब्रह्म निर्भयम् नहि तत्र सदा युक्तस्य भयम् विद्यते क्वचि न विभेति कत श्रुते है जिसकी पहले व्याख्या की जा चुकी है उस परमार्थ स्वरूप ओंकार में चित्त को युक्त समाहित करे क्योंकि ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है उसमें नृत्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता जैसा कि विद्वान कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता इस श्रुति से प्रमाणित होता है प्रणवोश परम ब्रह्म प्रणवश्च पर प्रणवो नरोपर प्रणव्यय ओंकार ही परब्रह्म है और ओंकार ही अपरब्रह्म माना गया है वह ओंकार अपूर्व अकारण अकार अतर्बाशून्य अकार्य तथा अव्यय है परापरे ब्रह्मणि परमार्थतः ब्रह्मणी मात्रापादेशु पर क्षीणेशु मात्र पदेशु पर एवा ब्रह्मेती न पूर्व कारणमतूव नातर भिन्नजातीय किंचिंतर तथा बाह्यम विद्यत्य अपरम कार्यमश न विद्यतन पर बाह्याभ्यज सैंध्यघनवतृारघन इत पर और अपर ब्रह्म प्रणो है वस्तुतः मात्रारूप पादों के क्षीण होने पर आत्मा ही ब्रह्म है इसलिए इसका कोई पूर्वयानी कारण न होने से यह अपूर्व है इसका कोई अंतर भिन्न जाति भी नहीं है इसलिए यह अनंतर है तथा इससे बाह्य भी कोई और नहीं है इसलिए यह अबाह्य है और इसका कोई अपर कार्य भी नहीं है इसलिए यह अनपर है तात्पर्य यह है कि यह बाहर भीतर से अजन्मा तथा सेंध बंघन के समान प्रज्ञान घन ही है सर्वस्व प्रणव सर्वस्व प्रणवों यदि मध्यमतरस्थ एवं ही प्रणव ज्ञात व्यश्नुते तदनंतर प्रणव ही सबका आदि मध्य और अंत है प्रणव को इस प्रकार जानने के अनंतर तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है आदि मध्यान्ता उत्पत्ति स्थिति प्रलया सर्वस्व माया हस्तिरज्जु सर्प भृगतृष्णि का स्वपनाधिवत उत्प्यम सेपंच से यथा मायाम व्यादेय एवं ही प्रणवम आत्मा मायाव्यादिस्थनीय ध्यावा तक्षणादात्त्म इत्यर्थः सबका आदि मध्य और अंत अर्था उत्पत्ति स्थिति और प्रणय प्रणव ही है जिस प्रकार की माया में हाथी रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प मृग तृष्णा और स्वप्नादि के समान उत्पन्न होने वाले आकाशादि प्रपंच के कारण मायावी आदि हैं उसी प्रकार मायावी आदि स्थानीय उस प्रणो रूप आत्मा को जानकर विद्वान तत्काल ही तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है ऐसा इसका तात्पर्य है प्रणवंबेश्वर विद्या सर्वस्व संस्थित सर्व्यापिन ओंकार मधीरो नोचते प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने इस प्रकार सर्व्यापी ओंकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता सर्व प्राणी जात स्मृति प्रत्यास्पदे हृदय स्थितम ईश्वर प्रणवम विद्याव्या व्योमद्मा असंसारिण धीरो बुद्धिमान न शोचति शोक निमित्तानुपत्ते तरति शोकमात्मित इत्यादि स्थितिभ्य तृणों को ही समस्त प्राणी समुदाय के स्मृति प्रत्यय के आश्रयभूत भूत हृदय में स्थित स्पर्शन्धे। इस बुद्धिमान पुरुष आकाश के समान सर्वव्यापी ओंकार को असंसारी आत्मा शुद्ध आत्मतत्व जानकर शोक के कारण का अभाव हो जाने से शोक नहीं करता जैसा कि आत्मविद्ता शोक को पार कर जाता है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है अमात्रोन मात्रश्च दैत्योपशमा शिव ओंकारो विद निर्णय त जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले द्वैत के स्थान और मंगल में ओंकार को जाना है वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं है अमात्रुरी ओंकार मीयत नएति मात्रा परीक्षित ही सातमात्रत्व से परीक्षेत शक्यत सर्वैतोपम्वाद शिवः ओंकारो यथा व्याख्यातो व्याख्या विदि यन सरमतत्व मनना नेतरो जन शास्त्र विदत्थ अमात्र तुरिय तुरीयंकार है जिसे मान किया जाए उसे मात्रा अर्थात परीक्षि कहते हैं वह मात्रा जिसकी अनंत हो उसे अनंत मात्रा कहा जाता है तात्पर्य यह है कि इसकी यत्ता का परिच्छेद नहीं किया जा सकता संपूर्ण द्वैत का उपशम स्थान होने के कारण ही वह शिव मंगल में है इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओंकार जिसने जाना है वही परमार्थ तत्व का मनन करने वाला होने से मुनि है दूसरा पुरुष शास्त्रज्ञ होने पर भी मुनि नहीं है ऐसा इसका तात्पर्य है श्री गोविंद भगवत श्रीगोविंदवत्पूज्यिष्य परमहंसराजकाचार्य शितावागमशास्त्रवे गौड़पादीयकारिका सहित मांडुक्योपनषद्भासे प्रथम आगम प्रकरणम् ओम तस्सत।